देवी भागवत चौथा स्कंद व्यास जी कहते हैं भारत प्रहलाद के उपर युक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया दैतेंद्र हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो हम समर्थ हैं इस बात को जगत जानता है युद्ध और तपस्या दोनों में ही हमारी गति है तुम इसमें क्या करोगे इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाओ क्यों इस बकवाद में पढ़ते हो ब्रह्म तेज बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है सुख की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की व्यर्थ चर्चा न छेड़े प्रहलाद ने कहा तपस्वियों तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है मैं दैत्यों का राजा हूँ मुझ पर ही धर्म टिका है मेरे शासन करते हुए इस विचित्र इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म आचरण करना सर्वथा अनुचित है पोधन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है यदि हो तो उसे अब सम्रांगण में मुझे दिखाओ व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनकर मुनिवर नर ने कहा अच्छी बात है तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने डो व्यास जी कहते हैं दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे प्रहलाद अप्रतिम बलशाली वीर थे उन्होंने प्रतिज्ञा की यद्यपि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते हैं उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथापि मैं इन दोनों ऋषियों को जिस किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर दूंगा व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया उस पर डोरी चढ़ा तुरंत खींचा जिससे बड़े जोर की टंकार फैल गई नर ने भी धनुष उठाया और चिकने किए हुए बहुत से तीखे तीर उस पर चढ़ाए। राजन क्रोध में भर कर उन्होंने वे सभी बाण प्रहलाद प्रहलाद पर चला दिए। ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों बाणों से नर के को आते ही काट डाला अपने छोड़े हुए बाणों को खंड खंड हुए देखकर नर ने उसी क्षण अन्य अनेक तीरों को चलाना आरम्भ कर दिया मुनिवर नर के वे सभी सहायक प्रहलाद के तीव्रगामी बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हो गए साथ ही प्रहलाद ने नर की छाती में चोट पहुंचाई नर ने भी कुपित होकर शीघ्रगामी पांच बाणों से दैत्यराज की भुजा पर आघात किया उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चलकर आकाश में आ गए और सम्रांगण में विराजमान मुनिवर नर और दैत्यराज प्रहलाद के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे प्रहलाद के पहने बाण इस प्रकार बरस रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिर रहा हो उस अवसर पर नारायण ने अपना धनुष हाथ नारायण पर अत्यंत तीव्रगामी बहुसंख्यक बाढ़ चलाए साथ ही नारायण के धनुष से भी सुतीक्षण धार वाले बहुत से बाढ़ छूटे जिनसे टकरा कर प्रहलाद के बाढ़ टुकड़े टुकड़े हो गए उस समय सनातन भगवान श्री हरि धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतरित थे वे वीर बनकर सम्रांगण में खड़े थे और दैत्यराज प्रहलाद के प्रयास से तीखे तरी तीरों की वर्षा उन पर हो रही थी फिर नारायण ने तीक्ष्ण धार वाले अपने बाण चलाए और इससे प्रहलाद को जो सामने ही डटे थे गहरी चोट पहुँचाई दोनों पक्षों की बाढ़ वर्षा से आकाश आच्छ हो गया था व्यास जी कहते हैं इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध होता रहा नारायण ने अपने एक बाण उसी क्षण अन्य बाढ़ को हाथ में लिया और उसने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उस धनुष के भी दो टुकड़े कर दिए जो नारायण प्रहलाद के धनुष को बार बार काटते रहे तब दानेश्वर ने परिघ उठाया और पूर्वक उस परिघ को नारायण की भुजा पर चला दिया प्रतापि नारायण ने अभी वह भयंकर परिघ आ रहा था कि अपने नौ बाणों से उसे काट दिया और दसवें बाण से प्रहलाद पर चोट की अब दानवराज ने लोह में ही सुदृढ़ गदा उठा ली और उस गदा से तुरंत नारायण की जांघ पर आघात किया परंतु नारायण पर्वत की भांति अविचुलित भाव से खड़े रहे उनकी मानसिक शांति भंग नहीं हो सकी ये परम पराक्रमी पुरुष थे उन्होंने तुरंत बाणों की बौछार आरंभ कर दी अतः प्रहलाद की उस सुदृढ़ गदा के भी खंड खंड हो गए तब शत्रुओं को संताप करने वाले प्रहलाद ने हाथ में शक्ति उठा ली और उसे नारायण के वक्षस्थल पर चला दिया सामने शक्ति आ रही है यह देख नारायण ने कौतूहल से ही एक बाढ़ फेंका जिससे वह शक्ति सात भागों में विभक्त हो गई फिर प्रहलाद पर भी सात बाण मारे देवताओं के एक हजार वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका तदनंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे उनका चार भुजाओं से सुशोभित था पीताम्बर पहने हुए थे उन शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चारों भुजाओं से सुशोभित रमारमण भगवान विष्णु ने प्रहलाद के आश्रम पर पदार्पण किया वहां उन्हें पधारे हुए देखकर कर ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे